देवी भागवत नवम स्कंध गंगा के ध्यान और स्तवन का वर्णन भगवान नारायण कहते हैं नारद यह ध्यान संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है गंगा का वर्ण श्वेत कमल के समान स्वच्छ है वे समस्त पापों का उच्छेद कर देती हैं परम ब्रह्म पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के विग्रह से इनका प्राकट्य हुआ है ये परम साध्वी उन्हीं के समान सुयोग्य हैं में वस्त्र इनकी शोभा बढ़ाते हैं रत्न में भूषणों से ये विभूषित हैं इन आदरणीय देवी ने शरद पूर्णिमा के सैकड़ों चंद्रमाओं की स्वच्छ प्रतिमा को अपने में स्थान दे रखा है ये सदा मुस्कुराती रहती हैं इनके तारुण्य में कभी शिथिलता नहीं आती ये शांत स्वरूपणी देवी भगवान नारायण की प्रिया है ससौभाग्य कभी इनसे दूर नहीं हो सकता इनके सिर पर सहन अलकाबली है मालती के पुष्पों की माला इनकी शोभा बढ़ा रही है इनके ललाट पर अर्धचंद्राकार चंदन लगा है और उसके ऊपर सिंदूर की बिंदी है गंडस्थल पर कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थों से नाना प्रकार की चित्रकारियाँ रची गई है इनके परम मनोहर दोनों होठ पके हुए बिंबा फल की लालिमा के तुच्छ कर रहे हैं इनकी मनोहर दंत पंक्तियों के सामने मोतियों की स्वच्छ माला नगण्य समझी जाती है इनके कटाक्षपूर्ण चितवन से युक्त परम मनोहर नेत्र सुंदर मुख पर शोभा पा रहे हैं श्रीफल के आकार वाले दो उरोज विराजित हैं भू पद्म की प्रभा का पराभव करने वाले दो सुंदर चरण हैं रत्न में पादुकाओं से शोभा पाने वाले उन चरणों में महावर लगा है देवराज इंद्र के मुकुट में लगे हुए मंदार के फूलों के रजह कर्ण से इन देवी के चरणों में लालिमा आ गई है देवता सिद्ध और मुनिन्द्र अर्घ्य लेकर सदा सामने खड़े हैं तपस्वियों के मुकुट में रहने वाले भवरों की पंक्ति से इनके चरण संयुक्त है इनके पावन चरण मुमुक्षुजनों को मुक्ति देने में तथा कामी पुरुषों की कामना पूर्ण करने में अत्यंत कुशल है ये परम आदरणीया देवी सबकी पूजा वर देने में प्रवीण भक्तों पर कृपा करने में परम कुशल भगवान विष्णु का पद प्रदान करने वाली तथा विष्णुपदी नाम से सुविख्यात है इन परम साध्वी दे गंगा देवी की मैं उपासना करता हूँ ब्रह्मण इसी ध्यान से तीन मार्गों से विचरण करने वाली कल्याणी गंगा का हृदय में स्मरण करना चाहिए इसके बाद सोलह प्रकार के उपचारों से इनकी पूजा करे आसन पाद्य अर्घ स्नान अनुलेपन धूप दीप नैवेद्य तांबूल, शीतल जल वस्त्र आभूषण माला चंदन आचमन और सुंदर शैया ये अर्पण करने के योग्य सोलह उपचार हैं इन्हें भगवती गंगा को भक्तिपूर्वक अर्पण करके प्रणाम करें और दोनों हाथ जोड़कर स्थिति करें। इस प्रकार गंगा देवी की उपासना करने वाले बड़भागी पुरुष को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है